बुद्धि प्रकाशमान तथा आकाश के समान व्यापक है प्रकाशमान तथा आकाश के समान व्यापक है लेना यू मेरे तो ये ही तो ये बताया था ये दोनों ही चलो यदि भी बता कर सकते हैं क्योंकि बुद्धि सत्तु प्रकाशमान तथा आकाश के समान व्यापक है से उसमें हृदय कमल में हृदय जो है कमल की आकार का है तो हृदय में स्थिति वही सारा था कि एकाग्रता जन्म निर्मलता के कारण है तरह हृदय कुंडरी के तत्र, की। तत्र क्या होगा हृदय हाँ हृदय कुंडली के हृदय कुंडरी में चित्त को एकाग्र करेंगे तो एकाग्रता से क्या होगी निर्मलता स्थिति का अर्थ एकाग्रता और उसपे जन्म होगी वही सारध्य वैसारध्य का अर्थ निर्मलता हृदय कमल में एकाग्रता से होने वाली निर्मलता के कारण जो प्रवृत्ति होती है प्रवृत्ति का क्या वृत्ति जब हृदय कमल में चित्त को एकाग्र करेंगे तो जो वृत्ति होगी उसको बता रहे हैं है, है ना हृदय कमल में ही बुद्धि स्थित है हृदय में बुद्धि स्थित है या मन स्थित है जो वृत्ति वह चंद्र ग्रह मणि सूर्य की प्रभाव रूप से चंद्र की प्रभाव रूप से ग्रह की प्रभाव रूप से तथा मणि की प्रभाव रूप से परिणाम को प्राप्त होती है कौन वो वृत्ति वृत्ति जो होती है ना हृदय में चित्त को एकाग्र करने से जो वृत्ति होती है वो सूर्य की प्रभाव रूप से उसका परिणाम होगा मतलब वो सूर्य की प्रभाव रूप से उसका परिणाम होगा मतलब वो कैसी प्रतीत होगी सूर्य की प्रभाव रूप से और चंद्र की प्रभाव रूप से मणि की प्रभाव रूप से ज्योतिषपति सूत्र में कहा है ना ये प्रकाश प्रकाशी हो जाती है प्रकाश भी हो जाती है तो एक प्रकार की ज्योतिषति विशोका को बताया कि हृदय कमल में चित्त को एकाग्र करने से ये होती है ठीक है और इसमें इस ऐसा करने से क्या होता है बुद्धि का साक्षात्कार बुद्धि हृदय में स्थित है तो विशोका ज्योतिषति एक बता दी गई और दूसरे प्रकार की देखे तथा अस्मितायाम उसी प्रकार अस्मिता में एकाग्र हुआ चित्त अस्मिता ग्रह क्या बताया था बुद्धि पुरुष से बुद्धि में स्थित पुरुष से उसी प्रकार अस्मिता में एकाग्र हुआ चित्र तर, तरंग रहित महासागर के समान सागर हो और कैसा सागर हो महासागर कैसा और तरंग हाँ तरंग, तरंग, तरंग रहित महासागर के समान को चित्त अस्मिता में लगा हुआ चित्त जो होगा वो तरंग रहित महासागर के समान तरंग रहित महासागर के समान कैसा बताते हैं शांत शांत है ना हाँ मतलब कोई दूसरी वृत्ति नहीं होगी इतनी एकाग्रता से लग जाएगा वो अस्मिता में शांत अनंतम करते सीमा रहित तथा अस्मिता मात्र हो जाता है अस्मिता में जो लगा होगा अस्मिता के आकार का हो गया इसलिए अस्मिता मात्र कह दिया उसको अस्मिता मात्र हो जाता है तो इसके द्वारा किसका साक्षात्कार बुद्धि से का होगा है ना लेकिन बाद में जो है संप्रज्ञात समाधि में बुद्धि से अतीत अपने स्वरूप का साक्षात्कार करना है बुद्धि के साथ या साक्षात्कार नहीं करना है बल्कि उससे पर यह संप्रज्ञा और पहले बुद्धि के साथ उसकी प्रतीति होगी तो ये बताना है तो अब ये ये वृत्ति अब ध्यान देना तो ये दूसरी हो गई ज्योतिष प्रतिविधों का अस्मिता में चित्र को एकाग्र करने से द्वितीय और प्रथम हृदय कमल में चित्र को एकाग्र करने से यह उत्तम जिस विषय में यह कहा गया है ये वचन जो आते हैं ना भाष्य में ऐसे है उदाहरण रूप में वे एक आचार्य पंच के वचन होते हैं तम अणुमात्र पर कि सूक्ष्म में आत्मा को अनुविद्य है इस सूक्ष्म आत्मा का चिंतन करके सूक्ष्म आत्मा का ध्यान करके अनुविद्य करके तम तो अणु तम तो अणुमात्र मात्रम करते सूक्ष्म उस सूक्ष्म आत्मा का ध्यान करके अश्मी करते, करते हूँ ताबत इस प्रकार ही सम्यक ज्ञान होता है इस प्रकार ही समय ज्ञान किस प्रकार अश्मी हाँ अश्मी मतलब अपने को जान लेता है कि मैं हूँ ऐसा सूक्ष्म आत्मा का ध्यान करके मैं हूँ इस प्रकार सम्यक जानता है या इस प्रकार साक्षात्कार करता है ऐसा वही ये दोनों विशोका है कौन विषयवती और अस्मिता मात्रा तो विषयवती कर्त कर लेना बुद्धि संविध रूपा विषयवती का कर क्या करेंगे <laughs> पहले ऊपर आया था ना हृदय कुंडली तो के धार्व तो या बुद्धि संविदी तो क्या करेंगे बुद्धि संविद रूपा मतलब बुद्धि की साक्षात्कार रूपा बुद्धि संवित रूप मतलब बुद्धि की आकार की वृत्ति और दूसरा अस्मिता मात्रा अस्मिता में कहते हैं विषयवती चाहे अस्मिता मात्रा विषयवती और अस्मिता मात्र ये दोनों प्रवृत्ति है ना ये दोनों प्रवृत्तियां या ये दोनों वृत्तियां ज्योतिषा इसी उचे ज्योतिषा कही जाती है शब्दार्थ लग जाएगा विषयवती और अस्मिता मात्र ये दोनों प्रवृत्तियां या ये दोनों वृत्तियां ज्योतिषमती विशोका इसी उच्चते इन नामो से कही जाती है ज्योतिषमती विशोका दो हो गई यह कर है जिसके द्वारा योगिना चित्तम स्त्री पदम लगते जिसके द्वारा योगी का चित्त एकाग्रता को प्राप्त करता है योगी का चित्त एकाग्रता को प्राप्त करता है हृदय कमल में ध्यान करो हृदय कमल में ध्यान हो फिर क्या बुद्धिस्ट पुरुष में करो बाद में तो इनके करने से क्या होता है चित्त की एकाग्रता होती है तो चित्त की एकाग्रता के लिए परिक्रम का उपदेश चल रहा है अच्छा अभी अगे देखेंगे वीत राग हुआ चित्तम विषय हुआ चित्तम याष्ट राग चित भी कर सकते अथवा यते हैं यश चित्ता नष्टा राग यशमात जिस चित्त से राग निवृत्त हो गया है उसे के उस चित्त को क्या कहेंगे राग राग चित्तम तो यहाँ चित राग रागरित चित, राग चित वाचक है राग रहित चित्त का हाँ जो योगी महात्मा है संक्रिक महारे हैं या बहुत योगी हैं हुए उनका चित्त कैसा है राग से रहित है तो राग रहित चित्त को विषय करने वाला चित्त एक आग्रता को प्राप्त करता है राग रहित चित्त को विषय करने वाला चित्त मतलब जो राग रहित चित्त है योगियों के उस चित्त में अपने चित्त को यदि हम एकाग्र करें तो हमारा चित्त हो जाएगा एकाग्र ऐसी भावना करना चाहिए कि बड़े-बड़े योगी महापुरुषों का चित्त राग रहित होता है उसमें कोई विकार नहीं होता है ना राग होता है ना होता है, बिल्कुल परिशुद्ध बना रहता है निस्तरण सागर के समान कोई विकार नहीं आते ऐसा ऐसा विचार करने से ना अपना चित्र भी एकाग्र हो जाता है अब यदि यती सामर्थ्य है तो उनके वैसे चित्त में भी अपने मन को ले जा सकते हैं योगियों के राग रहित चित्त में लगने वाला चित्त जाएगा? योगियों के राज रही में लगने वाला अपना चित्त एकाग्रता को प्राप्त करता है आलमनोप्रक हुआ योगिना चित्तम स्त्री पर योगियों के राग रहित योगियों के राग रहित चित्रूट आलम्बन में लगा हुआ आलम्बन क्या है अपने चित्त का राग रहित चित्त योगियों के राग रहित चित्रूट आलम्बन में लगा हुआ योगी का चित्त एक तो योगी कौन जो पहले हो गए और अभी योगी कौन जो साधना कर रहा है ये तो सिद्ध योगी हो गए जिनका चित्र राग रहित है और अभी साधना करने वाला भी योगी हुआ इसलिए बाद में योगिना चित्तम कहा गया साधक योगी हो गया देखेंगे सिद्ध योगियों के राग रहित रूप आलंबन में लगा हुआ साधक योगी का चित्त लग जाएगा सिद्ध योगियों के राग रहित चित्रूप आलम्बन में लगा हुआ योगी का चित्त एकाग्रता को प्राप्त करता है लगते, इस चीज पदम ला को प्राप्त करता है या एकाग्रता को प्राप्त करता है और परिक्रम में देखेंगे स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम वा ज्ञान यहाँ स्वप्न ज्ञान आलम्बनम निद्रा ज्ञान आलम्बनम स्वप्न के ज्ञान का आलम्बन करने वाला चित्त और निद्रा के ज्ञान का आलम्बन करने वाला चित्र एकाग्र हो जाता है कभी बहुत सात्विक सुख स्वप्न आते हैं सात्विक स्वप्न आते हैं स्वप्न में तीर्थ स्थानों का दर्शन होता है देवताओं का दर्शन होता है बड़े बड़े योगी महापुरुषों के दर्शन होते हैं तो ऐसे स्वप्न के बाद ऐसा स्वप्न होने पर जागृत अवस्था में भी मन समाहित बना रहता है शांति एकाग्र बना रहता है, है। तो वो स्वप्न ज्ञान जो हुआ ना इसका सात्विक स्वप्न का ज्ञान तो स्वप्न ज्ञान में क्या होता है की बाहर की वृत्तियाँ नहीं रहती है बाढ़ की वृत्तियाँ तो स्वप्न ज्ञान को आलम्बन बनाने वाला चित्र वैसे ही प्रयास करना चाहिए कि हमारी कोई बाहर की वृत्तियाँ न हो सात्विक विचारों की हो तेरी कोई सात्विक स्वप्न आए तो उसी स्थिति को रखने का कुछ प्रयास करना चाहिए है और क्या कि स्वप्न में कोई बाह्य वृत्तियाँ नहीं होती है तो कोई बाह्य ना हो बाह्य विचार न उठे तो स्वप्न ज्ञान को आलम्बन बनाने वाला चित्र एकाग्र होता है निद्रा ज्ञान को आलम्बन बनाने वाला कि निद्रा में क्या होता है कि कोई ये सब जागृत स्वप्न के विचार नहीं होते हैं ना चित्र समाहित रहता है ना तो इस प्रकार भी विचार करना चाहिए की जागृत स्वप्न की तरह कोई विचार ना आए ऐसे बना रहे मिस्त्रण चित्त हाँ तो निद्रा ज्ञान को आलम्बन बनाने वाला चित्र एकाग्र होता है उनकी लगाएंगे स्वप्न ज्ञान को आलम्बन बनाने वाला तथा निद्रा ज्ञान को आलम्बन बनाने वाला चित्त एकाग्र होता है चित्त को एकाग्र करना है तो इस सब साधन करने ही पड़ेंगे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा निद्रा ज्ञान मतलब निद्रा भी एक वृत्ति है ना वृत्ति मतलब एक अनुभव है ना क्या है कि उसमें चार भी तो सौंपने के ही तो वो वृत्तियाँ नहीं है पर अन्य वृत्तियाँ कि ना सात्विक राजस्था उसमें <laughs> सात्विक वाला लेना सात्विक वाला लेना ना जो अनुभव हाँ बस वही वही है ना, ना, ना हाँ हाँ हा। ना, हाँ हाँ हा। तो वही सात्विक निद्रा के ज्ञान का आलम्बन करने वाला चित्र होता है ठीक की वृत्तियाँ नहीं है पर वृत्तियाँ है उसमें तीन प्रकार नहीं कर... तीन प्रकार का बताया था ना स्वप्न सात्विक राजस्थान सात्विक वाला ले लेना फिर देख लेना वहाँ आपने स्वप्न ज्ञान आलम्बन निद्रा ज्ञान आलम्बनम स्वप्न के ज्ञान का आलम्बन करने वाला चित्त अथवा निद्रा के ज्ञान का आलम्बन करने वाला स्वप्न के ज्ञान का आलम्बन करने वाला अथवा निद्रा के ज्ञान का आलम्बन करने वाला उनके आकार तदाकारम है ना तदाकारम से यही आ गया भाई तदाकारम का अर्थ है कि आलम्बनाकार आलम्बन के आकार वाला तो लगाइए दोबारा उनकी स्वप्न के ज्ञान का आलम्बन करने वाला या निद्रा के ज्ञान का आलम्बन करने वाला उस आलंबन के आकार से आकारित योगी का चित्त ऐसा कर लो तदाकारा तदाकार है ना उस आलम्बन के आकार से आकारित योगी का चित्त या आलम्बन के आकार वाला योगी का चित्त स्थिति बनम लाग्रता को प्राप्त करता है ये तो चल रहे हैं कल वो किसने का दिव्य गंध यदि वो एकल कल था हाँ हाँ ये भी अच्छी स्थितियाँ है योगी जी अब देखे गए और आ रहा है यथाविमत यथाविमत है ना अभिमतम यथाभि में यथाविमतम मतलब जो अपने को इष्ट है जो अपने को अभिष्ट है यथाविमत ध्यान वह सब में लगा विकल्प है ना किसी भी एक परिकल्प का आश्रय हम कर सकते है की अभी ध्याय का ध्यान करने से क्या अभिष्ट धेय का हाँ यथाभि की जो अभिष्ट अभी है उसी का ध्यान करने से चित्र स्थिर होता है जो अपने आराध्य मूर्ति है है ना जो अपने आराध्य प्रभु है उनका ध्यान करना गृह नक्षत्र जो भी अपने को अभिमत है उसका ध्यान करना ओंकार सामने बनाकर उसमें चित्र को एकाग्र करना ऐसा तो अब ध्यान देंगे जो अपने को अभिमत ध्येय है अपने अपने अभिमत ध्य का ध्यान करने से अब, अपने अभिमत धे का ध्यान करने से चित्र स्थिर होता है यदि जो अभिष्ट है उसका ही ध्यान करना चाहिए जो अभिष्ट है उसका ही ध्यान करना चाहिए तत्र लब्ध कम उसमें स्थिरता को प्राप्त किया हुआ चित्त किसमें अभिष्ट धीने अभिष्ठ हाँ उसमें स्थित हुआ चित्त अन्यत्र करते, अन्य अपी अन्य जगह भी स्थिरता को प्राप्त करता है एक जगह यदि कहीं चीज स्थिर हो जाए ना तो फिर अन्य जगह भी हम ले जाकर स्थिर कर सकते हैं अब कहीं भी स्थिर नहीं होता यही समस्या है जिन वस्तुओं में बहुत राग होता है व्यक्ति का उनमें भी यदि स्थिर करके देते हैं तो वहां भी नहीं होगा स्थिर मन ऐसा बदमाग है राग वाली वस्तु में जाएगा बार बार लेकिन आप स्थिर करके देखो कि वही बना रहे नहीं हटे कोई संभव ही नहीं है मन की समस्या है अभी देखेंगे तत्रलब स्थिति इस्टिक, कम वहाँ स्थिर वाचित चित्त अन्य तरफ एक अर्थ अन्य धेय में भी स्थित को प्राप्त करता है तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है मन अपना सित है ना? तो जो चंचल चित्त है अपना स्वतंत्र छोड़ा हुआ जो अपना मन है वो सबसे बड़ा शत्रु है यदि वस में हो जाए तो सबसे बड़ा मित्र कौन है मन हाँ वही मन क्योंकि मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंदे यदि हम स्वतंत्र रूप से छोड़े है तो वही बंधन का कारण है सबसे बड़ा शत्रु है सांसारिक शत्रु तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर सकते हैं कुछ समय बाद शत्रुता छोड़ देते हैं अब वह आप स्थान छोड़ कर चले जाइए तो शत्रु रहेगा आपका और मन जो ऐसा शत्रु है कि इस पूर्व जन्म में भी बिगाड़ रहा था परेशान कर रहा था अभी भी परेशान कर रहा अभी भी करता ही रहेगा साथ छोड़ने वाला ने मिल करके सबसे बड़ा धोखा देगा सबसे निकट है सबसे निकट हमेशा साथ है उसके बिना कुछ कर नहीं सकते हैं उसके बिना कुछ नहीं कर सकते तो निकटतम है और फिर क्या है सबसे बड़ा शत्रु है सबसे निकट रहकर के धोखा देने वाला यही है इससे ज्यादा निकट कोई नहीं रहता है ऐसा है तो इसको बस में करने का प्रयास करना ही चाहिए <laughs> अब देखो ये इस सब करने से क्या होता है ना चित्त एकाग्र होता है तो आप किसी ढेय में लगा सकते हैं बताया तो था ना क्या ईश्वर प्रणधाना चाहे तो केवल ईश्वर की अनंत भाव की उपासना करें उसको समर्पित होकर कर्म करें उसमें चित्त को लगाएं और व्यासभाष के अनुसार ईश्वर प्रणधान का क्या है सज्ञ पदर्थ वही करते रहे सब कुछ हो जाएगा या तो फिर योग शास्त्र को जो प्रक्रिया कही गयी है उसको करें अपनी रुचि के अनुसार संप्रज्ञा तो समाधि से जो ईश्वर प्रणदान करते हैं तो ईश्वर के साक्षात्कार होगा उनके अनुग्रहत्मा सा हो तो का भी साक्षात्कार होगा असम करना चाहे तो वृत्ति का विरोध करके कर दे योग के अनुसार वासंप्रज्ञात है अंतिम में और जो भक्त है ईश्वर के भक्त भी जानते हैं जो भक्ति मार्गे हैं उनको तो असम्प्रज्ञात में जानना वो अपना लक्ष्य नहीं समझते है ना वही से कृतार्थता हो जाती है पर योग शास्त्र के अनुसार असंप्रज्ञात है न संप्रज्ञा दूसरे अनुसार मतलब ईश्वर साक्षात्कार होने के बाद कुछ नहीं ईश्वर साक्षात्कार के बाद आत्म साक्षात्कार माना है ना इसमें तो आत्म साक्षात्कार के पहले जो ईश्वर का साक्षात्कार होता है ईश्वर साक्षात्कार पहले फिर उनकी कृपा से आत्मा के साक्षात्कार और आत्मा के साक्षात्कार के बाद में फिर जो ईश्वर का साक्षात्कार होता है दोनों की स्थिति में बहुत अंतर होता है अंतर होता है एक स्थिति में नहीं अंतर होता है योग शास्त्र के लक्ष्य तो असंप्रज्ञात पहुँचना है हाँ हाँ तो ज्ञानोत्तर भक्ति कभी हो पाती है क्योंकि हो पाती है क्योंकि अब आप, आप के बाद ही ईश्वर को कैसा जानते हैं वो स्वर व्यापक है।, है ना पहले आपक्षात्कार के पहले ईश्वर का साक्षात्कार होगा उस पर स्वर व्यापक रूप से नहीं हो पाएगा अब उनका जो श्री विग्रह है वो अलौकिक है चिन्मय है ये भी पहले समझ में नहीं आएगा आत्म साक्षात्कार के बाद ही उसकी भी योग्यता समझ में आएगी उनके गुरुओं के सब तिरंत तो योग के बाद असंप्रज्ञात है और देखेंगे यहाँ पर जो करुणा वरुणालय भगवान है करुणा वरुणा वादी जो उनके गुण है ये सब उनका जो महिमा है ये वादवीय समझ में आती है है ना आत्म साक्षात्कार के बाद इस पर साक्षात्कार होंगे सर पहले महिमा सूझ में नहीं आती है कैसे एक है और बी है कैसे तो बाद में है। पहले आप से हाँ आराध्य का व्यापक होगा भगवान व्यापक है जैसे जैसे शासन निरूपण करते होता है वो सभी रूप यथार्थ भगवान के अच्छा अब ध्यान देंगे तो अभी यही चल रहा है अपना चित्र का परिक्र में चल रहा है परमाणु परम महांतोष वसी का रहा परमाणु शब्द है ना तो अत्यंत छोटी वस्तु को यहाँ परमाणु कहा गया है अत्यंत छोटी वस्तु अब जैसे न्याय वैश्विक में परमाणु स्वीकृत है ना वैसा यहाँ कोई वर्णन नहीं आता है फिर भी अत्यंत सूक्ष्म वस्तु तो लेना ही है अत्यंत सूक्ष्म वस्तु कौन है अपनी आत्मा सूक्ष्म है ना? और सूक्ष्म विषय पृथ्वी जल तेज वायु के ते छोटे छोटे कण होंगे ना अंतिम अभिभाज्य वो जिसका की कोई भी भाजन सुना किसी भी प्रकार ना हो सके वो क्या होगा परमाणु होगा इनको भी परमाणु कह सक, सकते हैं जिसका विभाजन ना हो अंतिम अविभाज्य वयोग को परमाणु ये कड़ाद की ये व्याख्या है मासी कड़ाद की परमाणु की यही व्याख्या की है अंतिम के परमाणु नहीं गौतम भी ऐसा नहीं देते है। हैं नहीं ये तो सब कहीं कहीं जो है ना अत्यंत के हिसाब से परमाणु प्रयुक्त है न्याय वैसे दर्शन में जो परमाणुओं से तुले में क्या रहते हैं पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु ये नित्य माने गए है ना कार्य रूप और नित्य दो प्रकार का बताया ना पृथ्वी जल तेज वायु तो जो आपका ये परमाणु रूप भी जलते जो वायु है तो जो परमाणु रूप है ना तो उस परमाणु का अंतिम अवयव ही अर्थ है। ये तो दूसरे शास्त्र वाले ऐसा ऐसा वो सप्तम भाग अष्टम भाग करते हैं वो न्याय वैशे आचार्यों का वो ग्रंथ में नहीं है हाँ तो वो ठीक है आधुनिक विज्ञान की भी ठीक है वो तो कणाध का ऐसा कटने वाला नहीं है तर्क सम्मत है कणाद का सिद्धांत बहुत तर्कसमत है बहुत युक्ति सकते इस दृष्टि से अभी देखेंगे तो यहाँ भी सूक्ष्म को लेना है हालांकि परमाणु की वैसी चर्चा इधर नहीं है दूसरे शास्त्रों में उस तरह की सूक्ष्म परमाणु का अर्थ है अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ अत्यंत छोटा पदार्थ है और परम महत्व है ना परम महत्व का है कि अत्यंत व्यापक सर्वव्यापक व्यापक व्यापक पदार्थ सर्व्यापक पदार्थ तो अभी ऊपर क्या है कि परिक्रम बताए गए है ना परिकर्म का अर्थ है चित्त को एकाग्र करने के साधन तो ऊपर बताए हुए जो साधन हैं, तो उन साधनों के अनुसार चित्त को एकाग्र करने से क्या होता है चित्त का एक वशीकार हो जाएगा वशीकार हाँ, है या सूत्र में ना वशीकार करते एकाग्रता की सामर्थ्य एकाग्रता की हाँ जो ऊपर साधन बताए गए हैं उनका प्रयोग करने से चित्त का वशीकार होता है मतलब चित्त में एकाग्रता का सामर्थ्य आता है एकाग्रता का हाँ अस्त करते है है और कैसे चित्त जो परिक्रमित चित्त जिस चित्त को परिक्रम में लगाया गया है तो चित्त का वशीकार होता है चित्त में उसकी एकाग्रता का सामर्थ होता है कैसे परमाणु से लेकर सर्वव्यापक पदार्थ पर्यंत क्या कहेंगे परमाणु से लेकर सर्वव्यापक पदार्थ पर्यंत चित्त की एकाग्रता का सामर्थ्य होता है है ना कहे गए साधनों के द्वारा क्या होगा ऊपर कहे गए साधनों के द्वारा परमाणु से लेकर सर्व्यापक पदार्थ पर्यंत चित्त की एकाग्रता का सहमर्थ होता है चित्त को एकाग्र करने का सामर्थ्य होता है लग जाएगा सूक्ष्म मानस कि सूक्ष्म पदार्थ में सूक्ष्म पदार्थ में सूक्ष्म पदार्थ में निविष्ठ मानस है सूक्ष्म पदार्थ में लगने वाले चित्त का अच्छा मई किसमें करूं योगिना के साथ करें कि चित्त के साथ करें योगी ऐसा लगाना सूक्ष्म पदार्थ में सूक्ष्म पदार्थ में भी आ गया अच्छा ठीक है तो ऐसा लगाया सूक्ष्म पदार्थ में एकाग्र सूक्ष्म पदार्थ में एकाग्रता करने वाले योगी का चित्त निविष्ट मान को योगी का विशेषण कर लेंगे क्या सूक्ष्म पदार्थ में एकाग्रता करने वाले योगी का चित्ते परमाणु पर्यं से परमाणु पर्यंत एकाग्रता को प्राप्त होता है सूक्ष्म पदार्थ में क्या आपने बोला कभी सूक्ष्म पदार्थ में सूक्ष्म पदार्थ में एकाग्र होने वाले योगी का चित्त या सूक्ष्म पदार्थ में एकाग्रता करने वाले योगी का चित्त सूक्ष्म पदार्थ में एकाग्रता करने वाले योगी का चित्त परमाणु पर्यंत स्थिरता को प्राप्त करता है परमाणु पर्यत स्थिरता को प्राप्त करता है मतलब अत्यंत छोटे पदार्थ में भी स्थिर हो सकता है चित्त को जो स्फूल वस्तुओं में स्थिर और फिर ऐसे ऐसे जो अत्यंत छोटी वस्तुएं हैं उनमें भी फिर हो जाएगा जैसे भूत है तन मात्राएं है अहंकार है महत है इस फूल मानस का अर्थ है कि इस फूल पदार्थ में, में एकाग्रता करने वाले योगी का चित्र इस फूल पदार्थ में एकाग्रता करने वाले योगी का चित्र सर्व व्यापक पदार्थ पर्यंत परम महत्व है ना कि सर्व पदार्थ पर्यंत इस स्थिरता को प्राप्त करता है अच्छा या चित्त से आ गया तो फिर ऐसा करना इस फूल इस मानस से चित्त से फिर योगिना का अध्ययन करने है। इस फूल पदार्थों में एकाग्रता करने वाले योगी का की। योगी के की। इस फूल पदार्थों में एकाग्रता करने वाले योगी के चित्त की सर्वव्यापक पदार्थ पर्यंत स्थिरता होती है सर्व पदार्थ पर्यंत वो कहाँ तक स्थिर हो सकता है सर्व तो व्यापक पदार्थ पर्यंत स्थिर हो सकता है मतलब आप फूल पदार्थों में लगाते जाइए सब जगह स्थिर होता जाएगा और कहाँ तक स्थिर होगा सर्व व्यापक परमात्मा में स्थिर हो जाएगा सर्व व्यापक पर्यंत है कहीं भी स्थिर हो जाएगा वो लगाने पर जहाँ जाए वहाँ लगा ले सूक्ष्म में लगाने का प्रयास करेंगे तो अति सूक्ष्म परमाणु में भी लगा सकते है स्कूल में लगाने का प्रयास करेंगे बड़े में लगाने का प्रयास करेंगे तो सर्व्यापक तक लगा सकते हैं आप सर्व्यापक तक कहीं भी लगा सकते हैं योगिना जोड़ लिया यदि योगिना न जोड़े तो कैसा होगा सूक्ष्म पदार्थ में एकाग्रोने वाले योगी के चित्त की परमाणु पर्यत स्थिरता नहीं सूक्ष्म पदार्थ में एकाग्रोने वाले चित्त की परमाणु पर्यंत स्थिरता होती है योगी ना लगा सकते कोई बाधा नहीं है योगी के चित्त या चित्त जैसा हो दोनों लग जाएगा एवं इस प्रकार साम कोटि उन दोनों कोटि का अनुसरण करने वाला दोनों कोटि का अनुसरण करने वाला दो कोटि कौन है एक तो सूक्ष्म की ओर जाने वाला चित्त वेद स्थूल की ओर जाने वाला चित्र तो सूक्ष्म और स्थूल दो कोटिया हो गई ना या कही परमाणु और परम महत्व परमाणु और सर्व्यापर पर दो कोटि हो गई इस प्रकार दोनों कोटियों के ओर जाने वाले चित्त का अनुधावता है ना चित्तस्य का विशेषण इस प्रकार उन दोनों कोटियों की ओर जाने वाले जाने वाले अश्य है ना अस्त कर्थ चित्त अनुता अश्य इस प्रकार दोनों कोटियों की ओर जाने वाले इस, चित्... इस चित्त का जो आप है आप्रतिघात कर्थ है रुकावट का अभाव चित्त अति सूक्ष्म पदार्थ में जाता है अति व्यापक पदार्थ में जाता है कहीं भी रुकावट आती है तो जो रुकावट का भाव है, अभाव रुकावट का तो अभाव <laughs> को जो अव्याहत गति है चित्त की जो अव्याहत गति है वह पर्व स्वीकार है वो क्या है पर्व स्वीकार है मतलब अत्यंत एकाग्रता का सामर्थ्य है अत्यंत एकाग्रता का है। तो तदीकारात परिपूर्ण परिपूर्णम परिपूर्णम है, है? ना और ध्यान देना कि उस वसीकार से परिपूर्ण हुआ योगी का चित्त उस वसीकार से मतलब पर वशीकार से पर वसीकार से परिपूर्ण हुआ योगी का चित्त पुनः अभ्यास से होने वाले परिक्रम की अपेक्षा नहीं करता है पर वशीकार से परिपूर्ण योगी का चित्त जिसमें पर से परिपूर्ण हो गया योगी का चित्त पर क्या है कि सूक्ष्म में लगाना चाहे तो अत्यंत छोटी वस्तु परमाणु में लगा दिया और स्थल में लगाना चाहे बड़ी में लगाना चाहे तो सर्वत तक लगा दिया तो तो ऐसा जो इस प्रकार जो करने में जो चित्र कई अभ्यात गति है उसे क्या कहेंगे पर वसिकार और पर वशीकार से जो परिपूर्ण चित्र है तो ऐसे परिपूर्ण चित्र को फिर और अभ्यास की जरूरत है तो वही है की पर प्रतिकार से परिपूर्णी या पुनः अभ्यास से होने परिक्रम की अपेक्षा नहीं करता है परिकर्म अभ्यास से अभ्यास से किया जाता है तो पुनः अभ्यास से साध परिक्रम की अपेक्षा एकाग्र हो गया अब एकाग्रता के लिए आपको परिक्रम नहीं करना है अवाल्य साधन के लिए अध्यय में लगाइए कितना बच जाइए तो तो मेरा हाँ बोलो बोलो ये जो बताया इन जिसमें स्थिरता प्राप्त कर ली है उस चित्त को क्या कहेंगे लब्ध स्थित स्थिरता प्राप्त किए हुए चित्त पंक्ति तो लगाएंगे अब स्थिरता प्राप्त किए हुए चित्त की समापत्ति चेतता समापत्ति के साथ है स्थिरता प्राप्त किए हुए चेतता का चित्त चित्त के अर्थ में एक शब्द क्या है आपका चेतस चेतक शब्द है ना प्राकृतिक है चेता चेत अर्थ में ही है स्थिरता प्राप्त किए हुए चित्त की समापत्ति किस रूप वाली है चित्त की समापत्ति किस रूप वाली है मतलब चित्त की समापत्ति का क्या स्वरूप है चित्त की समापत्ति का सरल शब्दों में कहें तो चित्त की समापत्ति क्या है चित्त की समापत्ति ये सरल कि शब्द हो गए प्राप्त किए हुए चित्त की समापत्ति का क्या स्वरूप है वह किन विषय और क्या विषय है और किस विषय वाली है कौन समापत्ति चित्त की समापत्ति किस रूप वाली है और किस विषय वाली है समापत्ति किस रूप वाली है मतलब समापत्ति कैसी है और समापत्ति किस विषय वाली है मतलब समापत्ति का विषय क्या है अर्थात समापत्ति का ध्येय क्या है उसका रूप और ध्यय पूछा है तो समापत्ति क... देखो समापत्ति किस रूप वाली है मतलब समापत्ति क्या है भाषण में देखो ना समापत्ति क्या है अभी सूत्र में आ रहा है जो तो तो प्रश्न उठाया ना समापत्ति क्या है किस रूप वाली समापत्ति है और किस विषय वाली समापत्ति है ना समापत्ति का स्वरूप क्या है मतलब समापत्ति क्या है समापत्ति का विषय क्या है ऐसा ठीक है प्रश्न रूप उतरने का वह कहा जाता है, है वह कहा जाता है तो उस प्रश्न का उत्तर कहा जाता है <स्यार्थ> किन स्वरूप किन विषय किन शब्द प्रश्नार्थक है ना किस विषय वाली किस स्वरूप वाली समापत्ति को सरल शब्दों में अभी बताएंगे तदकाराप तदाक मतलब क्या ढे के आकार का चित्त हो जाना ही चित्त की समापत्ति है क्या ढे के आकार का चित्त का हो जाना ही क्या है चित्त की समापत्ति है जैसे जल जो है जिस स्थान में जाता है उसी के आकार का हो जाता है जिस ढेय में जाता है उसी के ढेर के आकार का घटाकार पटाकार सब कौन होता है चित्त तो ढेय के आकार का होना ढे विषय के आकार का होना ही क्या है समापत्ति है चित्त की समापत्ति है ऐसा अब यहाँ पर जो है ना साधना का प्रसंग है तो देखेंगे यहाँ पर कैसा चित्त लेना है क्षीण वृत्ते मणे ग्रीत ग्रहण ग्राह्येशदा समापत्ति यहाँ क्षीण वृत्ते अभिजात इवा क्षीण वृत्ते अभिजात सेवा मणे ग्री ग्रहण ग्रहेश तदंजनता समापत्ति यहाँ पर ध्यान देंगे छीन वृत्ते है अभिजात मणे है अभिजात मणे है इव अभिजात मणे है इव अभिजात अर्थ उत्तम श्रेष्ठ तो उत्तम मणि के समान तत्व अभिजात से मणे है इव उत्तम तो मणि के समान उत्तम मणि के समान कौन चित्त उत्तम मणि के समान चित्त कौन चित और कैसा चित्त होगा क्षीण वृत्ति है का वाला नष्ट हुई वृत्तियों निवृत्त हुई वृत्तियों वाला ध्यान लेंगे। उत्तम मणि के कौन होती है जिसमें कोई दाग ना हो धब्बा ना हो जिसमे कोई दाग धब्बा ना हो वह मणि कैसी होती है उत्तम तो उत्तम मणि के समान चित्त लेना है उत्तम मणि के समान कौन सा चित्त होगा जिसमें कोई दाग ना हो धब्बा ना हो तो चित्त का धब्बा क्या है चित्त का कलंक है राजस्थाम वृत्ति चित्त का धब्बा क्या है राजस्व तमस वृत्ति यही चित्त के मल है मल रहित तो मणि को उत्तम माना जाता है और चित्त के मल क्या है राजस्थाम वृत्ति तो राजक्षण वृत्त वृत्ति रही चित्त वृत्ति रहित चित्त का मतलब है की यहाँ पर राजस्थामस वृत्ति से रही चित्त राजस्थामस वृत्ति से रहित चित राजस्मस चित्त जो है ये आलस है राजस्त तो विषय की ओर जाता है सांसारिक वृत्ती है ना? की प्रमाद की ओर जाता है सात्विक चित्त जो है ये सूक्ष्मेय परमात्मा की ओर जाता है ना तो राजस्मस वृत्ति से रहित जो चित्त है उस चित्त को क्या कहा है उत्तम बणी के समान उत्तम बढ़ी के समान राजस्मस वृत्ति से रहित चित्त और राजस्व तामस वृत्ति से रहित चित्त कैसे होगा अभ्यास वैराग्याम संधा चित्त की जो वृत्तियों का निरोध है पहले किन वृत्तियों का निरोध करना है राजस तामस वृत्तियों का निरोध पहले पहले करता है ना तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा राजस और तामस वृत्तियों से रहित समझ में आप पंक्ति लगायेंगे की अभिजात मण यू उत्तम मणि के समान राजस तथा तामस वृत्ति रहित निर्मल चित्त उत्तम के समान रहित निर्मल चित्तिका तथा है ना निर्मल चित्तिका अब ये यहाँ पर तीन देखो शब्द है ग्रहित्री ग्रहण ग्रहेश ग्रहित्री कर्थ है ग्रहिता ग्रहित्री का क्या अर्थ है ग्रहिता का अर्थ है यहाँ अपर ज्ञाता है ना ग्रहिट्री है ना जिससे पितरी से पिता होता है ना तो ग्रहिट्री कर जब ग्रहिता ग्रहिता कर ज्ञाता तो यहाँ ग्रहिता लेना या आपको अस्मिता ग्रहिता से क्या लेना है अस्मिता अस्मिता का मतलब बुद्धिस्ट पुरुष <irie> पुरुष क्या है ग्रहिता है या ज्ञाता है और एक पद इसमें क्या या ग्रहण वैसे सामान्य रूप से ग्रहण पद ज्ञान का वाचक होता है लेकिन यहाँ ग्रहण पद इंद्री का वाचक है यहाँ ग्रह धातु से ग्रहणाध अने करण में लूट प्रत्यय करेंगे तो ज्ञान का साधन यहाँ ग्रहण कर इंद्री ग्रहित्री मतलब ज्ञाता कौन है अस्मिका और ग्रहण कौन हुआ इंद्री और ग्राह्य कौन हुआ स्कूल सूक्ष्म हम जानते हैं ये विषय स्कूल सूक्ष्म ग्रह विषय अब ध्यान देंगे तो ग्राह ऐसे समझेंगे तदस्थ तदंजनता है ना तस्थ तस्थ है ना तस्थ कर उसमें स्थित उसमें स्थित किसमे ग्रहित्री ग्रहण और ग्रह में स्थित तथ्य है ना से कद कर स्थित उसमें स्थित कौन होगा चित्त इस मतलब इससे कौन होगा चित्त और किसमे स्थित होगा ग्रहित्री ग्रहण हाँ तथ्य लेना है गृह ग्रहण और ग्राह्य और स्थित हुआ कौन चित्त जैसे ध्यान देंगे आपको इसका जब ज्ञान होता है तो आपका चित्त इसमें स्थित हो गया जैसे मान लीजिए आपको पुस्तक का ज्ञान हो रहा है तो आपका चित्र किसमें स्थित है पुस्तक में स्थित है ना बात आई तो इन इनमें स्थित हुआ कौन चित्त इसमें चिते, इसका ज्ञान होगा चित्त इसमें स्थित इस हो गया तो वैसे इनमें स्थित हुआ चित्त तट तट कौन हुआ ये तीनों और तस्थ कौन हुआ चित्त उनमें स्थित हुए चित्त का और तद अन्यता है ना कि उनके आकार की प्राप्ति उनके आकार की जैसे पुस्तक में स्थित हुआ चित्त कैसा हो गया कार तो घट में स्थित हुआ चित्त तो ग्रह में स्थित हुआ चित्त, ग्रह आकार और ग्रहण में स्थित हुआ चित्त, और ग्रहीय में स्थित हुआ चित्त, ग्री गैत्री के आधार का हो जाएगा उसमें स्थित उसके आकार वाला चित्त उसमें स्थित उनके आकार वाला चित्त दोबारा पंक्ति लगाएंगे इसको उत्तम मणि के समान राजस तामस वृत्ति रहित निर्मल चित्त की निर्मल निर्मल चित्त की क्या समापत्ति समापत्ति किसकी अब देखना उस वृत्ति रहित उत्तम मणि के समान निर्मल चित्त की अस्मिता इंद्री और गाय विषयों के होने पर उनमें स्थित होकर उनमें स्थित उनमें स्थित होकर के उनके आकार को ग्रहण कर लेना उनमें स्थित होकर के उनके आकार को ग्रहण कर लेना या उनमें स्थित होकर के उनके आकार का हो जाना समापत्ति है उनमें स्थित होकर उनके आकार का हो जाना क्या है उनके आकार का कौन होगा तो समापत्ति किसकी होगी चित्त की एक बार और आप लगाएंगे इसको कि उत्तम मणि के समान राजस्म वृत्ति रही निर्मल चित्त की निर्मल चित्त की या सात्विक चित्त की समापत्ति क्या है तो बताते हैं अस्मिता इंद्री और ग्रह विषयों, ग्राय विषयों के होने पर उसमें स्थित चित्ते सरल शब्दों में कह सकते हैं कि अस्मिता इंद्री और ग्राय विषयों में स्थित चित्तें शब्दार्थ यही है कि इनके होने पर इनमें स्थित हुआ चित्ते पर अच्छा सरल अर्थ क्या है कि अस्मिता इंद्री और ग्राय विषय में स्थित चित्त को उनके आकार का हो जाना इनमें स्थित चित्त को उनके आकार का हो जाना उनमें स्थित होकर उन उनमें स्थित होकर उनके आकार का हो जाना यह कर लेना क्या स्थित होकर उनमें स्थित होकर उनके आकार का हो जाना mm -hmm. चित्त की समाप्ति है दोबारा देखेंगे अस्मिता इंद्री और ग्राह विषयों में स्थित होकर उनके आकार का हो जाना अस्मिता इंद्री और ग्राह विषय में स्थित होकर उनके आकार का हो जाना राजस्तामस वृत्ति रहित उत्तम मणि के समान निर्मल चित्त की समापत्ति है hmm? और कोई असुविधा हो तो कल फिर पूछ लेंगे क्षीण hmm. वृत्य रीति प्रत्यक्षित प्रत्यक्ष तो क्षीण वृत्त का अर्थ है प्रत्यमिष्ट प्रत्यक्ष के अभाव वाले कैसी वृत्ति राजस और तामस राजस और तामस वृत्तियों के अभाव वाले चित्त का प्रत्यमित प्रत्यक्ष का क्या अर्थ है राजस और तामस वृत्तियों के अभाव वाले चित्तका और कैसे अभाव होगा इन वृत्तियों का बोलो राजस्थम स्मृत्यु का भाव कैसे करेंगे ओम तो हाँ। पूर्ण मद